सह वीर कर्वा व तेजस्वीनावीतमस्तु म विषावी ओ शांति ही शांति ही। शांति चांदो के उपनिषद को हम लोग देख रहे हैं पीछे ब्रह्मोपनिषत के बारे में देखा था और अलग अलग देवताओं वसु रुद्र आदित्य मरुत और साधे इन ऋषियों का देखा था इन्होंने क्या क्या प्राप्ति की और ये एक से एक ऊंचे स्थिति में पहुंचने वाले थे और इनके बारे में इनका आनंद जो है वो दुगना दुगना दुगना एक से दुगना एक से दुगना होते हुए बताया गया और देवता लोग ना खाते हैं न पीते हैं वो अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं इत्यादि बातें पीछे चली थी पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, ब्रह्मचारी नहीं कहा इनको ब्रह्मचारी तो आदित्य तक के लिए है उसके आगे की स्थिति है आगे की स्थिति है बस इतना है अलग से उनको ब्रह्मचारी का नाम तो नहीं दिया गया लेकिन कह सकते हैं अगर वो ही आगे चल रहे हैं तो दूसरे भी हो सकते हैं गृहस्थी लोग भी हो सकते हैं हाँ। मरुत का और साध्य का मरुत देवता है मरुत गण है वैसे वायु को भी बोलते हैं और इसके अपने देवता हैं गण हैं इनके देवताओं के बहुत सारे होते हैं और साध्य होते हैं जो साधनों को सिद्ध कर चुके हैं जिनको लोग साधनों की दृष्टि से प्राप्ति के लिए सेवते हैं इसका साध्य का अर्थ तो महर्षि ने किया कई जगह आया तो उसमें साधन साध्या साधनों से जो सिद्ध होते हैं उनको साध्य कहते हैं दूसरा अर्थ किया था कृत साधना देवाह जिन्होंने साधनों को कर लिया है ऐसे देव जितने साधन करने थे जितनी साधना करनी थी उसको कर चुके ऐसे और एक ऋग्वेद में अर्थ किया अन्य विद्यार्थम संसेवितुम अरहा अन्यों के द्वारा विद्या के लिए जिनका सेवन किया जा सकता है वो सात्यलाएंगे तीन तरह से अर्थ किया और साधन के लिए यहां पर इन्होंने लिखा है महर्षि ने साधनम योगाभ्यासादिकम कंतो ज्ञानी न साध्य वो ज्ञानी है जो योगाभ्यास आदि करते हैं ये भी महर्षि ने किया है ये यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय के नौवे मंत्र में ऐसे कई तरह से अर्थ किए जाते हैं सा अध्याय के वेद में आया ये शब्द ये भी देवताओं की एक कोटी है देवताओं की ओटी इन सबसे ऊंची है पांचवी बताई गई है ऊपर बताई गई है और इसका पता हमें इसकी, इनके द्विगुणित द्विगुणित जो अमृत के बारे में वर्णन है इससे पता लगता है उससे अधिक उससे दुगुना अब दुगने से दुगना करेंगे तो पहले से कितने गुना हो गया पहले से दुगना दूसरा यानी एक दुना दो दूसरे से दुगना तीसरा यानी दो दुनी चार और तीसरे से दुगना चौथा यानी चार दुनी आठ और चौथे से दुगना पांचवा, यानी सोलह ऐसे दुगना दुगना दुगना होता जाता तो ये ये पांच बार है की तो देवा देवा देवा यदि ये कहते हैं कि नवे देवा अष्टी अभी भक्ति ये अमृत के लिए दूसरे तो अमृत तो है ये खाते नहीं है पीते नहीं है बल्कि देखते ही तृप्त हो जाते हैं तो जब देखने की ही चीज है देख करके ही तृप्त हो की जरूरत हो है। अश्नति पिबंती तो संसारिक चीजों के लिए है देख करके तृप्त होते हैं वो तो अमृत को देख करके तृप्त होते हैं खाने पीने की चीजें तो अमृत से भिन्न है अमृत से भिन्न चीजें तो खाने पीने की थी सांसारिक उनको ना खाते हैं न पीते हैं और अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं अब ये किसकी विशेषता मानी जाए अमृत की विशेषता है या इन देवों की विशेषता है ये विचारने की बात है अमृत की है कि जिस अमृत को देखते ही दूसरे तृप्त हो जाते हैं या इनकी विशेषता है <laughs> सावंत जी इनकी विशेषता बता रहे हैं आप अमृत की विशेषता बता रहे हो किसकी ये विशेषता है कि अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं अमृत की विशेषता या उन व्यक्तियों की विशेषता तो यहां जो वर्णन चल रहा है ये इन देवाओं की विशेषता का चल रहा है इन्हीं की तो प्रशंसा की जा रही है नवई देवाशन थी कर्ता जो है इसका ये देवलोभ है अलग अलग उस दृष्टि से देखेंगे तो इन्हीं के लिए कहा जा रहा है वाक्य रचना में अमृत तो अमृत है अमृत की विशेषता तो है यहां अमृत की विशेषता नहीं बताई जा रही है लेकिन ये देव लोग हैं जो अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते, है खाते पीते नहीं और खाने खाते पीते नहीं है आपने कहा आजय पा वही देवा देवलोग घी को खाने वाले होते पीने वाले होते घी क्या वो घी के फिर अर्थ लेना घी मतलब ये दूध से निकलने वाला घी या तो दूसरा घी फिर अलग बात है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने का निषेध नहीं है लेकिन यहाँ हम तात्पर्य यह देख रहे हैं इसमें खाते पीते नहीं है का मतलब ये नहीं कि वास्तव में ही नहीं खाते पीते हैं। अब वो तो देव ऐसी योनियां अगर मान लेते हैं मनुष्य से भिन्न जहाँ की उनके शरीर नहीं होते हैं अशरीरी होते हैं और वहां क्या खाना और पीना वो स्थिति हो तो वो तो अलग बात है लेकिन जहां इन देवताओं की बात चल रही है जान जो ग्रहण कर रहे हैं हमारी तरह मनुष्य हैं लेकिन देव हैं विद्वान है। तो खाना पीना तो उनका भी चलेगा लेकिन वो खाते हुए भी खाते नहीं है पीते हुए भी पीते नहीं है जैसे उनका क्या पीना एक व्यक्ति बिल्कुल अगर सादा भोजन कर रहा हो तो उनको कहें कि भाई किसी किसी ने कहा कि भी इनको भोजन कराना है बोले इनको क्या भोजन कराओगे ये कुछ खाते ही नहीं है क्या भोजन कराओगे क्या खिलाओगे इनको ये कुछ खाते ही नहीं है ये वाक्य का प्रयोग होता है अब तात्पर्य क्या है कि वो उसको कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं, ठीक है बोले तो क्या विशेष खिलाओगे विशेष तो कुछ खाते ही नहीं है तात्पर्य यहां पर सामान्य भोजन तो करते ही है और सामान्य भोजन करते ही है उसका क्या खिलाना है इनको वो तो रोज खाते ही हैं अब बुलाओ भी उनको उनके लिए भोजन भी बनाओ और वो भी वही सामान्य उनको खिलाओ तो उनको क्या खिलाना है इनको क्या भोजन खिलाएं कई माताओं के कई घरों में कई बार भोजन के लिए जाते हैं तो उनको यही चिंता सताती रहती है उनको पहले से बताते हैं भाई ऐसा भोजन बनाना है बिना मिर्ची का या बिना प्याज लहसन का ऐसा ऐसा तो वो कहते हैं पता नहीं भोजन कैसा लगा होगा तो क्योंकि खाना बनाने वालों को तो तृप्ति तब तो होती है जब खाने वालों को अच्छा लगे उनको अच्छा लगे प्रसन्नता और वो दो शब्द अच्छे भी कहें तब बनाने वाले को तृप्ति होती है नहीं तो बोले क्या ये तो पता नहीं कुछ आप बनवाया ही नहीं कुछ बनाया ही नहीं आप पता नहीं कैसा है खाना कुछ खाया ही नहीं कुछ तो था ही नहीं कुछ क्या खाते है आप ऐसी भाषा का प्रयोग होता है तो खाते हुए भी विशेष नहीं खाते है उसमें रस नहीं लेते हैं वहां पर भी है और यहाँ पे भी तो इसलिए पता लगता है की यहाँ पर ये अमृत ऐसा है जो खाया नहीं जाता दिया जाता इसको देख करके दे तो उसका उसका आपका अगर ये अर्थ है कि ना खाया ना पिया मतलब सेवन नहीं किया उसका खाने पीने में हम सेवन करते हैं लेते हैं देखने में तो सेवन नहीं करते वो तो दूर रहता है तो बिना सेवन किए उससे तृप्त हो जाते हैं ऐसा तो नहीं लगेगा आनंद पे भी परमात्मा पे भी और इसको आप साक्षात्कार से ले रहे हो तो वहां तो साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि आप आंख को देख करके कह रहे हो कि बस दूर से देख रहे हैं वहां तो भोगता है साक्षात्कार में तो भोगना होता है वहां पर आनंद को भोगता है ज्ञान को प्राप्त करता है ऐसे ही तो उस तरह से देखना चाहते हो कि उसको देख करके ही तृप्त हो जाते हैं जान करके देखना मतलब जानना उसको जान करके तृप्त हो जाते हैं जानते हैं मतलब तो अनुभव तो कहूंगा ही वहां पर लेकिन चूंकि शरीर नहीं होता इसलिए उस तरह से नहीं इस तरह से लौकिक रूप से जो हम खाना पीना करते हैं वैसा खाना पीना उसके साथ में नहीं होता है इस रूप में हम कह सकते हैं कि न खाना है न पीना है बस वो तो देख करके जान करके ही तृप्त हो लेते हैं अनुभव करके ही तृप्त हो लेते हैं हाँ दुग्ने दुग्ने दुग्ने दुग्ने होता है ना उनके उनकी गुणवत्ता उसका स्तर जो है क्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है उससे ज्यादा उससे ज्यादा मात्रा की दृष्टि से कह सकते हैं और आनंद की दृष्टि से भी कह सकते हैं दोनों दृष्टियों से वो बात कही जा सकती है लेकिन उसमें गुणवत्ता भी अधिक होनी चाहिए ऐसा है वैसे इन्होंने काल की दृष्टि से कहा कि जैसे सूर्य का उगना एक प्रतीक के रूप में यहां पर कह दिया जबकि वास्तव में वैसे सूर्य उगता नहीं है अगर इस सूर्य को हम ले लें तो ये उत्तर से उगरा है दक्षिण में अस्त हो रहा है दक्षिण से उग रहा है इधर हो रहा है ये जो सारी की सारी बातें ये न होते हुए भी कही जा रही है केवल समझाने के लिए इससे दुगना काल इससे दुगना काल अब वो काल है काल बढ़ता जा रहा है मतलब तो मात्रा बढ़ती जा रही है इनका ये अमृत आनंद अधिक देर तक रहता है इनका अधिक देर तक रहता है वसु का थोड़ी देर तक रहता है उस दूसरे का अधिक देर रुद्र का उससे अधिक देर तक रहता है तो देर देर हम भी कर सकते हैं मात्रा की दृष्टि से कि जिन्होंने वसु के स्तर पे ज्ञान प्राप्त किया उनका ये आनंद शीघ्र समाप्त हो जाता है अधिक देर नहीं चल पाता है वो रुक नहीं पाते हैं वहां पर वो स्थिति बना के नहीं रख पाते ज्ञान की विवेक की वैराग्य की तो नीचे आ जाएंगे और जिनका ज्ञान विवेक और वैराग्य अधिक है तो वो अधिक देर तक उस, उस स्थिति में रह सकते हैं पहुंच तो गए लेकिन अधिक देर नहीं रुक सकते तो ये ज्ञान की वृद्धि से विवेक की वृद्धि से और फलता आप वैराग्य भी जोड़ लीजिए वैराग्य की वृद्धि से उस आनंद का काल बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है अधिक अधिक होता जाता है तो ये द्विगुणित अंतर यहां बता ही रहे हैं ठीक है तो आगे चलते हैं धंदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का बारह खंड यहां पर गायत्री के बारे में कुछ चर्चा चल रही है गायत्री शब्द हम बहुत सुनते रहते हैं गायत्री मंत्र के रूप में हम एक मंत्र विशेष को मानते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भरगो देवस्थ धीमय दियो यो न प्रचोदया प्रसिद्ध तो ये बाकी गायत्री छंद वाले जितने भी मंत्र हैं वो गायत्री मंत्र कहलाते हैं वेद का प्रारंभ गायत्री छंद से होता है अग्नि मेड़े पुरोहितम यजस् देव मृत्युजम भोतारम रत्न और ऐसे ही आगे यहां सूक्त के सूक्त गायत्री छंद में शुरुआत गायत्री छंद से है वेद की ऋग्वेद की अग्निशब्दों वहां बार बार आता है और गायत्री छंद की वहां पर प्रधानता है और गायत्री की बहुत महिमा भी है तो यहां पर गायत्री की कुछ चर्चा चल रही है तरीका इनका वही है कि इसके माध्यम से वो कुछ और चीजें समझाना चाह रहे हैं। गायत्री की महिमा भी आ जाएगी और गायत्री को जानने वाले कुछ और भी जानते हैं वो और भी महिमा है उसको भी साथ में बताते जा रहे हैं। और भी चीजों को गायत्री कह रहे हैं बहुत व्यापक गायत्री को बना दिया तो प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रभाग में लिखा गायत्री व इदम सर्वम भूतम इदम सर्वम भूतम ये जो सारे भूत है जो प्राणी है या जड़ वस्तु सारा का सारा जड़ चेतन जगत भूत शब्द से प्राणियों का भी ग्रहण होता है और भूत शब्द से ये महाभूत आदि जो होते हैं इनका भी ग्रहण होता है तो सबको भी मिला सकते हैं ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब गायत्री वा इदम सर्वम भूतम ये सब कुछ गायत्री सब कुछ गायत्री है एक दृष्टि है देखने गायत्री का क्या अर्थ होता है वो आगे बताएंगे तो गायत्री व इदम सर्वम भूतम फिर कहा यदिदम किंच जो कुछ भी है ये ये जो कुछ भी है वह सारा का सारा ये जो कुछ भी है वह सारा का सारा ये सब गायत्री अब आगे इसको और बता रहे हैं अब एक एक करके कुछ चीजें हम गिनाएंगे तो कहा वाघ वही गायत्री है ये जो वाघ है वाणी है ये गायत्री है पहले कह दिया ये सब कुछ गायत्री है जो कुछ भी है एक हम कहते हैं कि ये सब कुछ और उसके साथ में और बोल देते हैं जो कुछ भी सब कुछ सब कुछ मतलब सब कुछ जो कुछ भी छूटा नहीं है उसके अंदर सब तो सभी सब कुछ गायत्री तो उसमें एक उदाहरण दे दिया वाघ गायत्री ये वाणी है ये गायत्री और वैसे जो हम मंत्र बोलते हैं गायत्री या गायत्री छंद वाला मंत्र कोई भी बोलते हैं वो वाणी तो है वाक तो है वो वाक्य रचना ही तो है तो वाघ वही गायत्री वाणी है वाघवा गायत्री आगे कहा वाघवा इदम सर्वम भूतम ये जो सारे भूत हैं ये वाणी ही है ये जो सारे भूत हैं ये सारे के सारे वाणी हैं अब कैसे वाणी है जड़ चेतन जो भी सब दिख रहे हैं ये सब वाणी है वाणी क्या करती है वाणी कुछ प्रकट करती है कुछ ही चीज को प्रकाशित करती है अभिव्यक्त करती है तो बोले ये सारी चीजें वाणी है वागव इरम सर्वम भूतम् ये जितने भूत हैं ये प्राणी हैं ये सब वाणी है ये जो जड़ वस्तुएं है ये भी सब वाणी है कुछ प्रकट कर रही हैं ये कुछ कह रही हैं। हम लोग में भी इस बात को बोलते हैं किसी घर में गए बंद पड़ा है बहुत दिनों से खोला जाले वाले लगे हैं गंदगी है बोले मकान कुछ कह रहा है कह रहा है और जो अपराध शाखा वाले होते हैं जो छानबीन करते हैं छोटी मोटी चीजों को कहीं अपराध हो जाता है जाते हैं हमारे को स्कूल कुछ चीजें दिखाई देती हैं वो छोटी छोटी चीजों से वहीं से करते हैं वही चीजें बोलती हैं कुछ वहां पर क्या चीज गिरी पड़ी है क्या बिखरी पड़ी है कहाँ कौन सा निशान है उसी से बोले लेते हैं वही सारी कहानी को कह देती है यहां ऐसा हुआ होगा यहां ऐसा होगा यहां ऐसा होगा कहानी कह देती है ना वो वस्तुएं वो स्थितियां तो स्थिति परिस्थिति कुछ ना कुछ बोल देती है कहानी बोल देती है किसी के घर जाए रह भी रहे हैं उसके घर को देखते ही पता लग जाता है कुछ कहानी कह जाती है तरह तरह तरह तरह की कहानियां पता लग जाती है घर में जाओ कहीं भी पता लग जाएगा आश्रम में जाओ वहां की कहानी पता लग जायेगी बिना बोले वही कहानी कह देते है तो जड़ वस्तु भी कुछ कहती है ना हमें जताती है बताती है तो वाकवा इदम सर्वम भूतम ये सारे भूत वाकी हैं पहले कह दिया था कि ये सारे भूत हैं वो गायत्री हैं फिर कह दिया था कि जो कुछ भी और ये जो वाणी है ये गायत्री है और ये जो सारे भूत हैं ये वाक तो हैं हर चीज कुछ ना कुछ कह रही है अपना संदेश दे रही है अब गायत्री का क्या मतलब है क्यों ये सब गायत्री है तो कहते हैं गायत्री चायते गायत्री गाय शब्द तो गायती गाती हैं बोलती हैं कुछ बताती हैं जतलाती हैं इसलिए गायत्री गाय गायती और त्रात्रायते ये रक्षा करते ये जितनी वस्तु हैं संसार की जड़ या चेतन प्राणी जो भी ये कुछ न कुछ बता रहे हैं कथा कह रहे हैं और ये रक्षा भी करते हैं हमें जनाते भी हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं ये सब कुछ न कुछ रक्षा के लिए है परमात्मा ने इनको इस तरह बनाया है कि ये कुछ न कुछ कह रहे हैं और हमारी रक्षा भी कर रहे हैं हमारा हित भी कर रहे हैं और चाहे गाय घोड़े हों चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे हवा हो ये कुछ ना कुछ कह रहे हैं और कुछ न कुछ हमारी रक्षा कर रहे हैं इसलिए ये सब गायत्री हैं तो गायत्री को किस व्यापक रूप से देख रहे हैं। उस गायत्री को जानता है गाने वाले को तार देती है उसके लिए हित करती है अब उसी तरह इस गायत्री को व्यापक कर दिया है उसने गायत्री की ही साधना चल रही है तो गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच वाघ गायत्री वाघ व वा इदम भूतम गायत्री च्रायते इसमें दो चीजों का हमें पता हो तो तीसरा संबंध अपने आप जुड़ जाता है जैसे पहले इन्होंने कहा गायत्री वा इदम सर्वम भूतम तो गायत्री बराबर सर्वभूत फिर कहा वाघ गायत्री वाणी है वो गायत्री है तो वाग बराबर गायत्री तो फिर वाग बराबर सर्वभूत अपने आप निकल के आ जाए जैसे क बराबर ख बीजगणित में जैसे करते क बराबर ख और क बराबर ग इसका मतलब है ख बराबर इनका मान जो है वो बराबर हो जाता है क उतना ही है जितना कि ख है एक वाक्य हो गया दूसरा का, का जितना है उतना ही ग है ठीक है अब ख और ग कितने ये, ये बराबर हैं ये नहीं पता था लेकिन ये दोनों क के बराबर हैं इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर है ठीक है ये आपस में जोड़ हो जाता है तो गायत्री वाइदम सर्वम भूतम गायत्री बराबर सर्वभूत और वाग गायत्री और वाणी है वो गायत्री है अब तो तीसरी चीज अपने आप आ गई कि जो वाणी है ये सर्वभूत है ये जो सर्वभूत है ये वाणी है ये सर्वभूत है ये तीसरी भी चीज आ गई तीनों को एक दूसरे के बराबर बता दिए गायत्री यानी वाणी और वाणी यानी तो सारे भूत सारे भूत यानी तो वाणी सारे भूत यानी तो गायत्री कुछ भी सब एक ही चीज है व्यापक रूप से गायत्री को देख रहे गायत्री शब्द के अर्थ के जो गाती है बताती है जनाती है जताती है और रक्षा भी करती है जताते हुए रक्षा करती है उपयोगी होती है इससे रक्षा करती है अब और खोल रहे हैं गायत्री को दूसरा अनुवाद देखिए प्रभाक या वैसा गायत्री बाबसा ये, ये पृथ्वी तो पीछे जो कहा था गायत्री का तो या गायत्री ये जो पीछे गायत्री बताई थी सर्वभूत वाली तो यम बाब सा इम पृथ्वी ये जो पृथ्वी है ये यही तो गे गायत्री है वैसे वहां सारी चीजों को ले लिया था उसमें सारी चीजें आ गई लेकिन कुछ चीजें और गिना हैं वैसे उन्हीं में से उसको और स्पष्ट करने के लिए ये जो गायत्री कही गई थी ये पृथ्वी तो गायत्री है ये पृथ्वी जिसपे हम रह रहे हैं अस्याम ही दम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम इसी पे तो सारे भूत प्रतिष्ठित हैं, जितने भी भूत हैं प्राणी हैं, वो इस पृथ्वी पे ही तो प्रतिष्ठित हैं, इसी पे आश्रित हैं, इसके बाहर नहीं रह सकते वो एताम एवं नातिशीय इससे इसका अतिशयित नहीं करते ये इसके परे नहीं जा सकते इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते इसी पे आश्रित है ये पृथ्वी भी जैसे गायत्री है अब पृथ्वी भी कुछ कह रही है और पृथ्वी भी हमारी रक्षा कर रही है यह भी गायत्री है आप धीरे धीरे और आगे जाएंगे पहले कहा था ये जो गायत्री है वो ये पृथ्वी है अब आगे कह रहे हैं तीसरे प्रवाक में या पृथ्वी ये जो पृथ्वी थी जो पीछे कही गई थी वाव यद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम इस पुरुष में जो शरीर है ये पृथ्वी है पुरुष मतलब ये जो प्राणी है ये तो सजीव है आत्मा भी है इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है तो इसमें ये जो पुरुष दिखाई दे रहा है व्यक्ति दिखाई दे रहा है इसमें जो शरीर है ये जो जड़ चीज है ये पृथ्वी तो है गायत्री को पृथ्वी से जोड़ लिया था और पृथ्वी को शरीर से यह शरीर क्या है पृथ्वी तो है पृथ्वी मिट्टी तो है यह पृथ्वी महाभूत से बना है पृथ्वी महाबूत की प्रधानता है वो तो जो चर्चा भी आती है दर्शनों में कि ये शरीर एक भौतिक है या पांच भौतिक है या तीन है या चार है इत्यादि तो पृथ्वी महाभूत है पृथ्वी महाभूत की अधिकता है इसमें अन्य महाभूत भी हैं साथ में लेकिन आधार रूप में तो पृथ्वी ही है तो उस कह रहे या वही सा पृथ्वी वो जो पृथ्वी है यं यदि अस्मिन पुरुषे शरीर इस पुरुष शरीर में जो ये शरीर है यही तो पृथ्वी है अब इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि जितनी पृथ्वी है उतना ही ये शरीर है और जैसी पृथ्वी है वैसा ही है लेकिन उसका एक भाग है बोलिए तो पृथ्वी तो है शरीर जैसे ये पृथ्वी शरीर भी तो पृथ्वी ही है पृथ्वी का ही भाग है आगे अस्विन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता इस शरीर में ही सारे प्राण इंद्रिया प्रतिष्ठित है आधारित ये तदेवनातिशीय ये इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते ये प्राण इससे बाहर नहीं जा सकते इंद्रिया इससे बाहर नहीं जा सकती इसी में ही रहती है। जैसे सारे भूत पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं कर सकते पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते ऐसे ही ये प्राण शरीर का अतिक्रमण नहीं कर सकते इसके बाहर नहीं जा सकते यही पर ही आश्रित है इसमें आश्रित है और इससे बाहर नहीं जा सकते तो प्राण इसमें आश्रित है पीछे पृथ्वी लिया पहले तो पृथ्वी लिया कि भई ये गायत्री क्या है तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी से शरीर लिया अब शरीर से एक अगली चीज और ले लेंगे तो चौथा प्रभाक है यद वही तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव ये जो पुरुष में शरीर है तद यदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदय ये जो पुरुष के अंदर हृदय है ये शरीर है पृथ्वी से शरीर लिया और शरीर से ले लिया हृदय को इसके अंदर जो ये हृदय है यही तो शरीर है अब यदि भी वो शरीर का एक भाग है जैसे शरीर पृथ्वी का एक भाग था उसी को कह दिया हृदय इसका भाग है मुख्य भाग है इस पृथ्वी से जितनी चीजें बनी है उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज शरीर है उसी का ही भाग है और ऐसा ही अपने अंदर का हृदय भी कह दिया यह हृदय तो शरीर है यह यह शरीर क्या ये हृदय है तो यद इदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदय अस्मिन् ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नतिशीयते प्राण वास्तव में इस हृदय में प्रतिष्ठित है पीछे बताया था ये प्राण कहां प्रतिष्ठित है शरीर में इंद्रियां और बाकी जो प्राण है वो हृदय में प्रतिष्ठित है अब वो हृदय ये वाला भी है इसमें इसके बिना तो सारे प्राण बेचैन हो जाते हैं अगर ये चलना बंद कर दे और मस्तिष्क के, के लिए कहते तो इस भाग में भी हमारे सारे प्राण सारी इंद्रिया यहाँ प्रतिष्ठित है पांचो जान इंद्रिया यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, पूरे शरीर में त्वचा भी है लेकिन यहाँ भी है और बाकी इंद्रियां सारी यहीं पर ही जो ऊर्द्व का भाग है सब सब प्राण सारी इंद्रियां यहीं प्रतिष्ठित हैं, है तो ये जो गायत्री का इन्होंने वर्णन प्रारंभ किया था और गायत्री ये सब कुछ है गायत्री गायत्री त्रायते दो चीजें जोड़ करके इन्होंने कथन किया तो गायत्री को अब उस गायत्री की ये जो दिखती है उसको एक थोड़ा और अलग ढंग से कह रहे हैं कि सईशा चतुष्पदा षडविधा गायत्री ये गायत्री कैसी है चतुष्पदा चार पैर वाली है चार पाद हैं उसके चार पद हैं चार चरण है यू कही है। और ष छह प्रकार की है ष गायत्री जो हम गायत्री छंद देखते हैं गायत्री मंत्र देखते हैं ये तीन चरण वाली होती है तीन त्रिपदा होती है तत्सवितुर्वरिण्यम एक भर्गो देव से दो धियो योन प्रचोदया तीसरा ये तीन होते हैं लेकिन गायत्री के गायत्री एक पदा भी होती है द्विपदा भी होती है त्रिपदा भी होती है प्रसिद्ध त्रिपदा है तीन त्रिपदा गायत्री ही अधिकतर मिलती है प्रधान वही लेकिन एक पदा भी मिलती है द्विपदा भी मिलती है और चतुष्पदा भी मिलती है और पंचपदा भी मिलती है वेद के अंदर पांच तरह से तो यहां इन्होंने क्या कहा चतुष्पदा और चतुष्पदा में इन्होंने चार चीजें ले ली हैं एक तो वाणी एक पृथ्वी एक शरीर और हृदय इस रूप में चार वाली लिखी गायत्री छंद के अंदर 24 अक्षर होते हैं सामान्यत्या चौबीस होते हैं और त्रिपदा गायत्री जब लेते हैं तो आठ आठ उसमें होते हैं आठ या चौबीस ये चौबीस मुख्य यही लक्षण माना जाता है लेकिन यदि इसमें एक अक्षर कम होता है एक वर्ण कम होता है चौबीस की जगह तेवीस होते हैं वो भी गायत्री ही मानी जाती है लेकिन एक कम होता है उसको निच्चरित गायत्री बोल देते हैं जो गायत्री हम बोलते हैं तत्सभितुर्वरिण्यम वो निचरित गायत्री है उसमें एक वर्ण कम है तेईस है उसमें चौबीस नहीं है वो निश्चित निचृित गायत्री कहलाती है और यदि किसी में दो कम हो यानी चौबीस से दो कम हो बाईस हो तो भी गायत्री कहलाती है लेकिन विराट गायत्री कहलाती है उसका नाम विराट एक विशेषण जोड़ देते हैं उसको जो मुख्य है चौबीस है वो केवल गायत्री कहलाती है एक कम है तो निश्चित दो कम है तो विराट इसी तरह से चौबीस से अधिक यदि एक वर्ण मिल रहा हो तो उसको भूरिक गायत्री बोलते हैं नाम दिया हुआ है पहचान के लिए और यदि दो अधिक हो यानी छब्बीस जिसमें तो सौराठ गायत्री क्या गाती है गायत्री कई तो ये इस तरह से भी यू किया जाता है इसको वर्णन और इसमें भी गायत्री के तीन चार जितने भी चरण हैं त्रिपदा है चतुष्पदा है उसमें भी भेद किए जाते हैं कि पहले वाले में एक कम है दूसरे वाले में एक कम है तीसरे वाले में एक कम है बीच वाले में एक ऐसे है बढ़ते हुए क्रम में है छह सात आठ ये सात आठ नौ किस क्रम से है पहले ज्यादा है फिर कम है इस आधार पे अलग अलग तरह के मिलते हैं एक कम वाला भी मिलेगा वो भी कई तरह का होगा उसमें पहले में एक कम है दूसरे में एक कम है तीसरे में एक कम है आठ आठ सात है या सात आठ आठ है या आठ सात आठ है इनके अलग अलग नाम दे रखें पहचान के लिए वो उसके वर्णन विस्तार से तो ये जिस गायत्री को कह रहे हैं वो सहीसा चतुष्पदा गायत्री चार चतुष्पदा है वो चार उसके चरण और षण छह छह प्रकार की है विधा वैसे छह प्रकार की बोलते हैं लेकिन अगर गायत्री के हम चौबीस अक्षर मानते हैं जो मुख्य लक्षण है तो और चार वाले चरण है तो इसमें छ के चार हो जाएंगे छह चौका चौबीस त्रिपदा होती है उसमें आठ तीन बार होते हैं आठ या चौबीस तो ये पंचविदा जो है इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से ये होती है कि इसमें छ अक्षर होते हैं छ छ के चार चरण होते हैं तद एत ऋचा अभ्यन जो कि ऋचा के द्वारा कहा गया है चतुष्पदा गायत्री गायत्री मतलब ये गान भी कर रही है प्रकट भी कर रही है और त्राण भी कर रही है हमारे रक्षा भी कर रही है तो इसके चार चरण हैं उन चार चरणों को बताने के लिए एक ऋचा का वर्णन किया जो कि आगे बताई गई है तो छठे प्रवाक में वो मंत्र दिया है तावानस्य महिमा तथोज्ञायाश्च पुरुष पादो से सर्वाभूता त्रिपाद्यामृतम तो इसमें चार पादों का वर्णन किया गया दूसरी पंक्ति में पादोस्य से ये जो सारे भूत हैं जितने भी अभी बताए गए जो कि गायत्री जिनको कह रहे थे वो तो इसका केवल एक चरण है एक भाग त्रिपादस्य अमृतम देवी और तीन चरण इससे तीन गुना ज्यादा यानी कई गुना ज्यादा बहुत अधिक वो तो अमृत रूप है द्विलोक में है ज्ञान रूप में प्रकाश रूप में है पहली में पंक्ति में कहा तावान महिमा तावान मतलब एतावान पाठवेद भी है पाठवेद मतलब यजुर्वेद में जो मंत्र है वह वा, एतावानस्य महिमा एतावान है और ये जो बच, ये जो यहां दिया गया है ये सामवेद का है क्योंकि के उपनिषद किन के उदगीत ये सामवेद है सामवेद के चरण वाली है तो पुरुष सुक्त का ये तीसरा मंत्र है यजुर्वेद में इकतीसवें अध्याय का तीसरा मंत्र है और ये पुरुष सुक्त ऋग्वेद में भी आया है ऋग्वेद के दसवें मंडल में आया है वहां पर भी तीसरा मंत्र है ये लेकिन वो यजुर्वेद का जैसा ही एतावान से एतावान है, एता एता है वहां पर और महिमा ततो है वहां है महिमा तो महिमा अतोजाया महिमा तो है यहाँ है महिमा ततो, ये विशेष है तो ये जो और दूसरी पंक्ति में भी पादो से सर्वाभूतानी वहां है पादो से विश्वाभूतानी विश्व शब्द सर्व के लिए आता है ये विश्व उपासते विश्व मतलब सारा सब विश्व शब्द सबके लिए आता है तो वहां एक जगह पादो से विश्वाभूतानी है या पादोश से सर्वाभूतानी है सांवेद का और सांवेद में भी ये जो मिलता है यह इस रूप में नहीं मिलता है ये दो मंत्रों की पंक्तियां हैं अलग अलग वहां पर जो ऊपर वाली पंक्ति है तावान महिमा यह 620वें मंत्र की पहली पंक्ति है और जो दूसरी पंक्ति है पादो से सर्वाभूतानी है छह मंत्र की दूसरी पंक्ति है वहां पर सावेद में जो अभी उपलब्ध होता है वो नीचे वाली पंक्ति पहले आती है वो पूर्व मंत्र की दूसरी पंक्ति है और जो यहां जो प्रथम पंक्ति है वो अगले मंत्र की पहली पंक्ति है यहां इस तरह से यहां समाज किया हुआ है तो तावानस्य महिमा इसको दूसरी ढंग से भी लेते हैं कि गायत्री मंत्र जिसकी व्याख्या करता है ये सारी उसी की महिमा है उसी ब्रह्म की महिमा है गायत्री गायत्री को बहुत व्यापक बता दिया मंत्र को लेंगे तो जो गायत्री मंत्र जिसकी महिमा कर रहे हैं गायत्री छंद जिसकी महिमा गा रहे हैं वो सब उसी की महिमा है उसकी किसकी उसी परमात्मा की महिमा है तो मंत्र की दृष्टि से वो जो भी महिमा गा रहे हैं वो परमात्मा की महिमा है एक पट दूसरा जो इन्होंने वर्णन किया कि गायत्री ये जो सारे भूत है ये जो कुछ भी है ये सब कुछ गायत्री है तो अब गायत्री का मतलब लेंगे ये जो सारे भूत है चराचर जगत है ये भी गायत्री है इस ये सब, ये सब क्या है ये परमात्मा की ही महिमा है जितना जड़ जगत है वो भी परमात्मा की महिमा है और जो सारा चेतन जगत है वो भी परमात्मा की महिमा है अर्थात ये सब चीजें परमात्मा की महिमा को बता रही है मा, मा, परमात्मा की महिमा को प्रकट कर रही है तो इस दृष्टि से कह दिया ये सब परमात्मा की ही महिमा है तावान महिमा ये सब ये जो सारा है एतावान ये सारी की सारी परमात्मा की महिमा है लेकिन वो जो पुरुष है वो जो ब्रह्म है परमात्मा है ततो ज्यायाश्य पुरुष है वो तो इससे भी बड़ा है इससे भी ऊंचा है इससे बहुत बड़ा है यही हमें बहुत बड़ा दिखता है ये सारी की सारी उसकी महिमा है लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है वो तो इससे भी बड़ा है और ये जो दिखाई दे रहा है वो पादो से विश्वा वो तो उसका एक चरण है और त्रिपाद अमृतम देवी उससे तीन गुना ज्यादा है इससे कई गुना ज्यादा बहुत बड़ा है उससे ये तो थो उसका थोड़ा सा है तो ये सब गायत्री की महिमा बताते हुए ये परमात्मा की महिमा को बता रहे हैं। गायत्री मंत्र से भी और इससे भी गायत्री मंत्र से भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और इस संसार से जो सब भूत चराचर जगत है इससे भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं इधर भी गायत्री मंत्र से हम परमात्मा की महिमा को गा रहे हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं और इधर इसको देख करके भी परमात्मा की महिमा स्तुति हम कर सकते हैं उसी भाव में जा सकते हैं उसी स्थिति में जा सकते हैं ये सब कुछ अब गायत्री आगे कहा यदवई तद ब्रह्म वो जो ये ब्रह्म है तदिदम वहर्द पुरुषस पुरुषात आकाशो ये जो तदय यद तद, तद ब्रह्म वो जो ब्रह्म है ये जो पुरुष कहा जा रहा है वो ये ब्रह्म है ये पुरुष का मतलब जीव नहीं है आत्मा नहीं है ये परमात्मा ही है क्योंकि आगे ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है और आगे के वर्णन से हमें पता लग जाता क्योंकि पुरुष शब्द तो आत्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है तो तुम्हें कैसे पता लगता है इन लक्षणों से पता लग जाता है लिंग से पता लग जाता है इनसे निर्णय हो जाता है कि ये क्या है वेदांत दर्शन के प्रारंभ में जहां सारी विवेचना कुछ की जाती है विभिन्न शब्दों की इसी आधार पर निर्णय करते हैं क्या वर्णन किया गया है और मीमांसा की दृष्टि से देखें तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये पांच चीजों का वर्णन करता है मीमांसा उसमें श्रुति के बाद में लिंग ये दूसरा आता है वो लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये पुरुष कौन है आत्मा है या परमात्मा है तो यहां पर ये परमात्मा के लिए कहा गया तो यद वही तद वो जो ये ब्रह्म है और प्रसंग सारा प्रस, पुरुष का चल रहा था और फिर वो जो ब्रह्म है कहा जा रहा है तो उसी को ही तो कह रहे हैं यहां पर शब्द से भी पता लगता है इति इदम व तद अयम बहिर्द पुरुषात आकाश इस पुरुष से बाहर जो आकाश है अब ये पुरुष कौन सा है ये पुरुष ये जीव वाला पुरुष है प्राणी वाला है अब पुरुष, पुरुष पीछे भी आया था, तीसरे में भी आया था यदि इस पुरुष में जो ये शरीर है इस पुरुष में जो ये शरीर है यहां पर वो पुरुष का मतलब जीवात्मा है इसी तरह नीचे अंतः पुरुषे हृदय इस पुरुष के अंदर जो हृदय है ये जीव के लिए आया है लेकिन आगे जो पुरुष आया है ये परमात्मा के लिए आया है क्यों क्योंकि ये जो ब्रह्म है अब उसी पुरुष को ब्रह्म शब्द से कह रहे हैं और ये कैसा है इस पुरुष के बाहर जो आकाश है वो है यद वही तद ब्रह्म तद इदम बाब अयम बहिर्दा पुरुषाथ पुरुष से बाहर जो ये है वो आकाश है वो यही ब्रह्म है अब यहां ब्रह्म के लिए आकाश शब्द का प्रयोग कर दिया ये जो आकाश है वो ब्रह्म है सीधे सीधे अर्थ यूं ले लेंगे ठीक नहीं समझेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो आकाश है उसी को ही ब्रह्म कहा गया और आकाश यानी शून्य अवकाश तो ब्रह्म क्या है परमात्मा क्या है शून्य है अवकाश है बस ऐसा हम अर्थ ले लेंगे लेकिन ये जो हम आकाश कह रहे हैं जिसको आकाश कह रहे हैं जिसको शून्य कह रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है उसी में ब्रह्म भरा हुआ है हमें लग रहा है कि ये शून्य है अवकाश है कुछ भी नहीं है लेकिन वो ब्रह्म ही है ब्रह्म भरा पड़ा है वहां पर तो इस शरीर में इस पुरुष से बाहर जो आकाश है अपने को लेकर के कह रहे हैं इससे बाहर जितना भी सब कुछ है वो ब्रह्म ही है वो आकाश है और आकाश शब्द में वैसे वो प्रदीप्त है प्रकाशित है जैसे प्रकाश शब्द होता है आकाश काश है काशरीदीप तो होगा दीप्त है प्रदीप्त है प्रकाशित है तो प्रकाश प्रकाशित है प्रकाश है प्रकाश रूप से और यहां आसमानता है अच्छी तरह से तो जो ये प्रकाशित हो रहा है इस पुरुष के बाहर भी जो ये प्रकाशित हो रहा है जिसके कारण से ये प्रकाशित हो रहा है वो आकाश है वो ये ब्रह्म ही है तो आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया है जड़ आकाश के लिए नहीं है परमात्मा के लिए आया पुरुषार्थ आकाशो यो वही सहिर्ता पुरुषार्थ आकाश है जो वो यह है पुरुष के बाहर आकाश है ये वही है अर्थात परमात्मा हमारे बाहर भी है ये बात बताया गया आगे अयम वावस यो अयम अंत पुरुष आकाशो इस पुरुष के अंदर जो आकाश है यो वही सो आकाश है ये ये भी वही है इस पुरुष के बाहर जो आकाश है वो भी वही है और इस पुरुष के अंदर जो आकाश है वो भी वही है अर्थात वो ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर भी है बाहर भी है और अंदर भी है तो यो आकाशो यो आकाशो। पर आगे कहा नवा अयम वाव सो अयम अंतर हृदय आकाशो अभी तो शरीर के अंदर कहा था पुरुष के अंदर अब कह रहे हैं हृदय के अंदर भी जो आकाश है अयम वाबसो बसो अंतर हृदय आकाश है इस अंतर हृदय में हृदय के अंदर जो आकाश है हृदय के पास में जो अवकाश है आकाश है तदे तत्पूर्णम अप्रवर्ति ये भी वही है अंदर जो है हृदय में वो भी वही है शरीर के बाहर भी वही है इस पुरुष के शरीर के अंदर भी वही है और इसके हृदय के अंदर जो है वह भी वही है भेद नहीं है उसके अंदर और कैसा है ये तदे तत्पूर्णम अप्रवर्ति ये पूर्ण है नकुतश्चना ऊना कहीं से कम नहीं है परिपूर्ण है ये और अप्रवर्ती ये प्रवर्ती नहीं है क्रिया ही नहीं करता क्रियाशील नहीं है उस रूप में क्योंकि वो सर्वव्यापक है देशांतर क्रिया नहीं होगी सृष्टि का रचयिता है उस रूप में क्रिया कर ही रहा है वो जब इसको पुरुष के बाहर भी बता दिया पुरुष के अंदर बता दिया हृदय के अंदर भी बता दिया यानी अंदर से अंदर और बाहर से बाहर है वो ऐसा कहते हुए उसकी सर्वव्यापकता ही तो बता रहे हैं कहने का तरीका है शैली है इनकी अब सर्वव्यापकता बता दी और कह रहे हैं ये पूर्ण है कहीं कम नहीं है और सब जगह भरा हुआ है और अब साथ में कहा गया अप्रवर्ती वो तो क्रियाशील नहीं है क्रिया से शून्य है इसका क्या मतलब होगा उसमें देशांतर गति नहीं होती क्योंकि वह सर्वव्यापक है इस प्रसंग से हम यही अर्थ लेंगे इसका कोई ये अर्थ लेने लगे कि यहाँ अप्रवर्ती लिखा है इसका मतलब सृष्टि को वो बनाता ही नहीं है सृष्टि को बनाएगा तो फिर तो वो तो प्रवर्ती हो जाएगा ये यह अर्थ यहां नहीं ले सकते क्योंकि तो दूसरी जगह स्पष्ट लिखा है वो सृष्टि को बनाता है तो प्रसंग के अनुसार यहाँ अप्रवर्ति का इतना ही अर्थ लिया जाएगा वो देशांतर गति नहीं करता क्योंकि सब जगह पहुंचा हुआ है पूर्णम अप्रवर्ति आगे पूर्णम अप्रवर्तिम श्रीयम लभते यह एवं वेद जो इस प्रकार से जान लेता है कैसा जो अभी बताए उस बाहर भी है अंदर भी है और जो बाहर है वही अंदर है इस बात को ये जोर दे के करें अयम वाह वयम वाह वे वही निश्चय से ये ही वही ये भी वही है जो शरीर के बाहर है और शरीर के अंदर है वो भी वही है और वही हृदय के अंदर है अयम वाह वही है भिन्न नहीं है ये सारी जो बात कही जा रही है जो ऐसा जान लेता है नहीं तो व्यक्ति के मन में इच्छा करती है ना मैं तो परमात्मा को प्राप्त करूं तो उस जगह जाऊं वहां परमात्मा वो वाला परमात्मा वहां वाला ज्यादा अच्छा है अब अंदर का तो है वो तो घर का जोगी जोगना हो गया ये भी क्या कोई तो कुछ विशेष लगता ही नहीं है अब घर में भी स्थान है साफ स्थान है लेकिन वहां बैठ के नहीं यहां नहीं वो कहीं आश्रम में जाएगा कहीं मंदिर में जाएगा कहीं जाएगा हाँ यहां बड़ा अच्छा है। भले ही वहां गंदगी हो यहां से ज्यादा चिपचिप हो रही हो और प्रसाद तो फेंक फेंक के मारते हैं वो पैरों के नीचे भी आता है जहां से जाने के बाद पैर धोते हैं चिपचिप -चिप करते जूते नहीं पहन सकते जिसके बाद तो वहां वो बैठे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है हम कुछ अलग करते हैं तो ये लगता है कि जैसे अच्छा है एक नए स्थान की नई जगह की नए व्यक्तियों की एक उत्सुकता होती है ना एक रुचि होती है नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं यात्रा कहीं को इसीलिए अच्छी लगती है नए नए स्थान देखते हैं नए नए व्यक्तियों से <laughs> और घर वालों के साथ तो हमेशा रहते हैं बोले यह मन नहीं लगता अब तो ऊब हो गई है क्योंकि हम नया देखते हैं परिवर्तन करते हैं तो रुचि होती है मन का रंजन होता है मनोरंजन होता है थोड़ा सा नए नए ढंग से रंगा जाता है यहाँ तो रंग चुका है एक ही एक ही रंग है अब थोड़ा और रंग लगाएंगे थोड़ी और चित्रकारी करेंगे तो मन का रंजन होगा ना मनोरंजन होगा बाहर जाकर के अच्छा लगता है अल मनोरंजन थोड़ा ज्यादा देर कर मुझे यात्रा में बड़े अच्छे लग रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा दो चार दिन दस दिन रह करके देख लो अभी तो अच्छे लग रहे हैं बातचीत दो चार दिन साथ रहोगे तो पता लगेगा और ये स्थान इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं थोड़े दिन रह के देखो फिर पता लगेगा यहां कितना कष्ट होता है अभी तो जब मैं जेब में पैसे हैं तो होटलें भी अच्छी लग रही है खाना भी अच्छा लग रहा है और थोड़े दिन में घर की याद आने लगती है अभी तो जेब खाली हो रही है और पर्वत तो पर्वता दूर तो पर्वत तो दूर से अच्छे लगते है रहने से अच्छे नहीं लगते तो वहां पर सामान नहीं उतरो करो ये सब कितनी दिक्कत होती है पर्वतों पर चढ़ना उतरना दूर से अच्छे लगते हैं उस पर्वता दूर तो रोमिया तो यात्रा भी बड़ी अच्छी लगती है बदल बदल के बदल बदल के रंगते हैं रंगते हैं रंगते हैं तो कह रहे हैं ये वही है जो बाहर है जो अंदर है अंतर क्या है उसमें वहां जाकर के जिस परमात्मा प्राप्त करेंगे वो यही है हमारे घर में वो यही हमारे शरीर में है पर हमें शरीर लगता है ये तो बड़ा गंदा है इसमें क्या होगा परमात्मा यहां क्या परमात्मा को ढूंढेगा व कहीं और होना चाहिए बता रहे बाहर भी वही है अंदर भी वही और हृदय में भी वही है और बताते भी हैं हृदय आकाश एक आता ही है परमात्मा का स्थान था हृदय आकाश हृदय वाले आकाश में रहता है तो सर्वव्यापक है सर्वव्यापकता तो को बताया जा रहा है वो गति नहीं करता है पहले से विद्यमान है हम जहां जा रहे हैं वहां नहीं आ रहा है वो पहले से वहां पर विद्यमान है इसको जो जान लेता है, बात छोटी सी है वैसे तो उसको उस तरह से अनुभव कर लेता है तो क्या हो जाता है पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्रीयम लभते वो श्री को प्राप्त कर लेता पूर्न है कैसी श्री ये पूर्ण है पूर्णाम पूर्ण श्री को प्राप्त कर लेता है क्योंकि वो पूर्ण है परमात्मा और ऐसा जिसने जान लिया वो ऐसी श्री को प्राप्त कर लेता है जो पूर्ण है और जो एक जगह पर जानता है परमात्मा को पूर्ण श्री को प्राप्त नहीं कर सकता और पूर्णाम और अप्रवर्ति नहीं जो बदलती नहीं है बहुत लंबे समय तक बनी रहती है ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है और नहीं तो वो उनकी स्थिति बदलती रहेगी जब तीर्थ पे गए तो भले भगवान के पास में है। और घर आ गए तो बस तीर्थ तीर्थ, तीर्थ तीर्थ तो है नहीं ये घर पर और वहां वो भाव ही नहीं रहे उसका उतर जाएगा और जो तीर्थ में रहते हैं उनको देख लो उनका क्या होता है उनको वो तीर्थ तीर्थ ही नहीं लगता वो इतनी गंदगी करते रहते हैं तीर्थ में रहते बल वो दूसरे तीर्थ के लिए जाते हैं वो इसी से खुश होते रहते हैं लोग आके सुनाते रहते हैं आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो भाग्यशाली हो यहाँ रह रहे हो इस तीर्थ में रह रहे हो आपको तो यही है इसके पास में रह रहे हो इस नदी के पास में रह रहे हो उनको वही सुनसुन करके ही अच्छा लगता है <सँख> जैसे कपड़े सुन सुन करके अच्छे लगते है ना दूसरे कहते हैं बहुत अच्छे कपड़े तो, अच्छा पैसे भी हो प्रशंसा करते हैं तो दूसरों दूसरों ने कह दिया क्योंकि कपड़े तो दूसरों की पसंद के पहनते हैं ऐसा कहावत भी है ना खाना कैसा अपनी पसंद का और पहनना कैसा दूसरों की पसंद का क्योंकि दूसरों को पसंद लगेगी तभी तो वो प्रशंसा करेंगे तो कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली हो यहाँ रह रहे हो तीर्थ में आश्रमों में भी कहते हैं लोग उनको एक दो दिन में बड़ा अच्छा लगता है नए नए होते हैं उत्सुकता होती है तो ये परमात्मा तो सब जगह है एक जैसा है वो भेद हटा देता है मन से भेद ही नहीं है उसमें वहां है या यहां है एक ही तो बात है कोई अंतर ही नहीं है उसकी दृष्टि बदल जाती है ऐसा वो व्यक्ति तो अयम व सोयम अंतर हृदय आकाश जो अंदर है वही वो बाहर है और उसने अंदर पा लिया तो बाहर नहीं भटकेगा पाने के लिए भाई जो अंदर है वही तो बाहर है जो आनंद यहां अंदर मिल रहा है वही तो बाहर है बाहर जाएगा क्यों उसको समझ में आ जाएगा वहीं पर ही प्राप्त करता रहेगा और नहीं तो भटकेगा इधर उधर तो ये पूर्ण और अप्रवर्ती है तो पूर्णाम अप्रवर्तनी श्री एम वो ऐसी श्री को प्राप्त कर लेता है जो बदलती नहीं है परिणामशील नहीं है क्रियाशील नहीं है स्थिर रहेगी उसके पास और पूर्ण भी होगी पूर्ण भी होगी और छूटेगी भी नहीं ऐसी श्री को वो प्राप्त कर लेता है कौन या एवं वेद जो ऐसा जान लेते जान के उस अनुभूति में चला जाता है कि ये तो सब कुछ गायत्री ही गायत्री है ये सारी वस्तुएं गायत्री हैं ये सारी वस्तुएं कुछ बता रही हैं ये सारी वस्तुएं परमात्मा को बता रही हैं और ये सारी वस्तुएं रक्षा कर रही हैं इस हमारे हित के लिए हैं और जिसने ये समझ लिया कि कोई भी चीज है ये कुछ ना कुछ हित रखती है हमारा उसी तरह खोज करेगा जैसे वैज्ञानिक कर लेते हैं उसी के उपयोग देख लेते हैं नहीं तो हमारे लिए व्यर्थ है वो वो उसकी रक्षा करने लग जाती है जो जान लेता है कि जितनी भी चीजें वो हमारी रक्षा कर सकती हैं किसी न किसी तरीके से चाहे पेड़ पौधे वनस्पतियों चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे हवा हो कोई भी तत्व कोई भी प्राणी हो वो हमारी रक्षा करता है और कुछ न कुछ कह रहा है और ये विभिन्न प्राणी हमारे को कर्मफल व्यवस्था को भी बताते हैं बहुत कुछ कह रहे होते हैं क्यों ये ऐसे बन गए क्यों ये ऐसे हैं हम ऐसे क्यों है ये भिन्नता क्यों है बहुत कुछ कह रही है ये ये दृश्य काव्य है गायत्री मंत्र भी बहुत कुछ कह रहा है ये भी बहुत कुछ कह रहे हैं उसी तरह कह रहे हैं और संसार की वस्तुएं भी परमात्मा की महिमा को गा रही हैं ये सारी चीजें इसलिए गायत्री हैं उस व्यक्ति के लिए हर चीज गायत्री हो जाती है गायत्री मंत्र ही नहीं ये सारी चीजें गायत्री हो जाती हैं इस स्थिति में ये ऋषि अपनी बात को रख लें गायत्री की महिमा अभी गायत्री की महिमा मतलब गायत्री मंत्र की महिमा है इसको कई लोग किस तरह लेते हैं ई महिमा किसकी है गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र से ही तो ये सारी चीजें बनी है गायत्री मंत्र की महिमा तो तभी होगी ना उसके मन में गायत्री की महिमा मिट्टी की थोड़ी ना महिमा है मिट्टी की महिमा ये है कि गायत्री मंत्र से ही ये सब बने हैं ये सारी वस्तुएं गायत्री से बनी है ये सब गायत्री मंत्र ही है गायत्री मंत्र भी कंपन है वेव है ये भी सब कंपन है वेव है गायत्री से ही ये सब कुछ बना है। ऐसा करके वो अलग ढंग से वो इसमें भी प्रशंसा देखते हैं तो उस मंत्र की प्रशंसा देखते हैं यहां गायत्री की महिमा कही गई है लेकिन गायत्री की महिमा का मतलब क्या है ये मंत्र की महिमा थोड़ा ना गाई जा रही है यहाँ मंत्र के बारे में तो थोड़ा सा अंत में बता दिया ठीक है वो भी ठीक है कि भाई इतने छंद होते हैं या इतने पाद होते हैं ये सब ठीक है लेकिन इस वर्णन को हम देखेंगे ये वास्तव में गायत्री मंत्र की महिमा नहीं है मंत्र शब्द तो हम जोड़ देते हैं इसके साथ क्योंकि हमने गायत्री को मंत्र गायत्री शब्द को मंत्र के साथ ही जोड़ रखा है और विशेष मंत्र के साथ में जोड़ रखा है तो हम इस गायत्री शब्द को सुनते ही हमारा अर्थबोध वहीं चला जाता है तत्सवित उसकी महिमा बताई गई है लेकिन एकदम कितने स्पष्टता से लिखा है क्यों है क्योंकि गायत्री इतना स्पष्ट अर्थ कर रखा है और ये इन सब में घट रहा है अब ये मंत्र छूट रहा है मंत्र की तरह से ये भी गायत्री है जैसे मंत्र गायत्री है वैसे ये भी गायत्री है अब वो इसको पकड़ लेता है जो इसकी साधना कर रहा है वो भी गायत्री की साधना कर रहा है वो भी वहीं पहुंच रहा है प्रसंग तो इस तरह का और ये सब परमात्मा तक पहुंचा रहे है परमात्मा की ही महिमा अब वो गायत्री मंत्र पे इतने केंद्रित हो जाते हैं कि उसकी ही प्रतिमा बना लेते हैं फिर एक उसका ही चित्र बना लेते हैं कल्पित चित्र कर लेते हैं ये गायत्री माता है गायत्री देवी है उसकी पूजा करने लग जाते हैं गायत्री की महिमा चांदों के उपनिषद में भी गाई गई है गायत्री है सब कुछ है तो गायत्री की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई गायत्री को प्राप्त कर लिया तो सबको प्राप्त कर लिया क्योंकि ये गायत्री सब कुछ है तो बस गायत्री को पकड़ लो तो सब चीजें मिल जाएंगी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है गायत्री की पूजा से गायत्री के जप से दूध भी मिल जाएगा घी भी मिल जाएगा नौकरी भी मिल जाएगी स्वर्ग भी मिल जाएगा मुक्ति भी मिल जाएगी परमात्मा भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा जो चाहो जो मिल जाएगा गायत्री की ऐसी महिमा है क्योंकि गायत्री सब कुछ है और इस तरह से चल पड़ता है अब वो गायत्री शब्द को देते हैं वो स्त्रीलिंग है तो स्त्री देवता का रूप बना देता है गायत्री ऐसा है ना गायत्री नाम भी महिलाओं का ही रखा जाता है स्त्रीलिंग का शब्द है तो जो है उसको उसका चित्र कैसा बना देते हैं महिला वाला चित्र बना देते हैं जैसे भारत माता का चित्र बनाते हैं महिला का ऐसे गायत्री का भी बनाते हैं जबकि इस गायत्री मंत्र का देवता क्या है जिसको uh... गायत्री कहते हैं तत्सवित और इसका देवता क्या है सविता सविता शब्द क्या है स्त्रीलिंग है पुल लिंग है बोल देवता जो इसका विषय है उसकी पूजा कर रहे हो आप मंत्र के माध्यम से पूजा करोगे तो सवित्री सविता देवता है वो पुरुष है पर ये गायत्री जो कि छंद का नाम था और योग रूढ़ी होकर के वो गायत्री ये तत्सवितुर का नाम ले लिया गया अब उसको लेकर के और गायत्री के आगे भी कहते तो गायत्री मंत्र मंत्र शब्द क्या है मंत्र शब्द क्या है हुँ? पुलिंग अब गायत्री शब्द तो स्त्रीलिंग है गायत्री तो विशेषण है वहां पर गायत्री मंत्र गायत्री स्वतंत्र थोड़ा है यहां पर लेकिन जिनको कल्पना करनी होती है ऐसी कल्पना करते हैं इसका कोई चित्र नहीं होता यह मुख्य विषय स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं है मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसे कल्पित कर लेते हैं गायत्री शब्द देख लिया तो वैसे कल्पित कर लिया जबकि उसका विषय ही नहीं है विषय ही कुछ और है अगर मंत्र पे भी ध्यान देते और ये जो सारी महिमा बताई जा रही है ये तो परमात्मा की ही महिमा है परमात्मा की ही महिमा बताई जा रही है मंत्र के माध्यम से मंत्र को दिखाते हुए यहां सब दिखाया और एक व्यापक दृष्टिकोण हमारे को और जैसा हम पीछे से देखते आ रहे हैं सब जगह तो ऐसे ही कर रहे हैं उदगीत का भी कर रहे हैं तो मात्र उदगीत को लेके नहीं चल रहे उदगीत के आधार पर बाकी सबकी कर रहे हैं बाकी सबको ले रहे हैं यहां पर ये भी उदगीत की उपासना है ये भी शाम की उपासना है उस जगह से हटा रहे हैं ये जो एक जगह चिपक जाते हैं एक जगह अटक जाते हैं वहां से हटाना चाह रहे हैं ये ये सारी प्रक्रिया आप शुरू से देख लीजिए इस उपनिषद को जो हम देखते चले आ रहे हैं अभी तक तो। ये ना तो उस साक्षात शाम की बात कर रहे हैं ना उस उद्गीत की ओम की सीधे सीधे बात कर रहा है और न ये सीधे सीधे उस गायत्री की बात कर रहे हैं उनके संदर्भ को लेके कुछ और समझा रहे हैं इसका प्रयोजन कुछ और है वो दृष्टि यहां पर ये उपनिषद है तो खचका पाठित नहीं करते प्रणाम ओ